शरण सरोज रज निज मन मुख सुधार विमलायक फल चार राम चंद्र की जय पवन सुनुमान की जय गोलो भाई सब संत की जय द्वारा <स्थाँगा> दो सौ तिरासी के बाद देवदन ज भूपति भटनाना समबल अधिक हो बलवाना पचारई लरही सुखे नाल किन् क्षत्रिय भर समर सकाना कुल कलंकाना सुभान प्रशंसी कालहू नर नघुवंशी विप्रवंश चयसी प्रगुताई अभय हो ज्यो तुम दिराई चंद्र के गूढ़ रघुपति के पटलर सुधर निके राम रमा पति कर धन देहुचु मिट मोर संदेह दीपचाप या चली परशुर मन विषुमय भयू जानाराम प्रभाव तब फुल प्रफुल्लित गात जोरी पानी बोली वचन हृदय न प्रेम मातभा हनुमान की की सब संतन जनकपुरी भगवान राम और परशुराम जी की वार्ता भी परशुराम जी बार, बार बार भगवान राम को यु के लिए रहे और अपने छत्री बल्का बाहू बल्का को तो ही बड़ी प्रशंसा करते रहे उन्होंने बता दिया कि हम साधारण मत समझो हम जैसे बिप्र है वो ऐसा है कि हम ऐसी यज्ञ करते हैं विप्र का यज्ञ करेंगे कि जिसमें हमारा क्रोध आदमी बन जाता है धनुष बन जाता है सुरुआ बा बन जाते हैं आती सारी सेना जितनी की है वो सब आगाओं की आती है वो सब सेना समुदा बन जाती है राजा लोग आकर के उसमे पशु बन जाते हैं उनका बलिदान चला दिया जाता है हर से से काट काट उनको कर उनको करके करकेज्ञ में में उनके प्रसाद रूप में बांट दिया गया ऐसे हम बिक्र है बिप्र नहीं छत्री है अपने आप को छत्री होने में ज्यादा अभिमान तो का निरादर परशुराम की दृष्टि बिप्र जैसा बिक्र में कुछ नहीं होता विकोतला व्यक्ति है निर्थक व्यक्ति है उसमें कोई बल इस प्रकार की धारणा उसके मन में आ गई। भगवान राम ने फिर उनको समझा बुझा करके इस प्रकार से उन्हें जागृत किया के, और के जो उन्होंने अक्षारण कर लिया था महिमा भाव उसका उन्होंने खंडन किया भगवान राम ने पूरी कोशिश की मेरा बड़े विनम्रता पूर्वक समझाने की परेशान से विक्रो की महिमा यही है की वो सारे विश्व भर में सबसे श्रेष्ठ है बड़े महान है उनकी महानता को तुम समझो उसे तुम अपनी महानता को लघुता मत समझो उल्टी बुद्धि हो गई शास्त्र का कहना यही है कि जो जिस योग्य है उसे और जो उसका धर्म है उसे उसी धर्म का पालन करना चाहिए ब्राह्मण है ब्राह्मण धर्म का ही पालन करो समझे कि ब्राह्मण धर्म क्या है उसी का पालन करें क्षत्रिय है क्षत्रिय धर्म का पालन करें वही शिशुद्र जिसका जो जो धर्म है उसी का पालन करे उसी के पालन करने में उसकी उसके धर्म की रक्षा है और धर्म के द्वारा फिर उसकी रक्षा है केवल नहीं कि खानखान धर्म का पालन करते हैं ऐसा नहीं है फिर जो धर्म का पालन करता है धर्म फिर उसकी रक्षा करता है और धर्म उसका विकास करता है धर्म जो कार्य करता है धर्म तो धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति का उसकी रक्षा करता है रक्षा करता नीचे नहीं गिरने पाता उसका पतन नहीं होने पाता उसे पतन होने से धर्म बचाता है और धर्म केवल पतन होने से बचाता ही नहीं है बल्कि उस व्यक्ति को जैसी स्थिति है उससे ऊपर उठाता है मानो शूद्र भी होगा तो उसे वैश्यत्व प्रदान कर देगा उसका धर्म वैश्य भी होगा तो उसे छत्रियव का प्रदान कर देगा सक्रिय भी होगा तो उसे विपृत प्रदान कर देगा ये उसके धर्म की महिमा है धन के बल पर ही व्यक्ति आगे बढ़ता है अब ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करेगा तो क्या प्राप्त होगा परमात्मा की प्राप्ति होगी उसकी प्राप्ति करने के लिए ब्राह्मण तो के आगे तो कुछ और प्राप्त करने के लिए लौकिक क्षेत्र में है नहीं कर्मी के क्षेत्र में है नहीं फिर उसके लिए ज्ञान का द्वार खुल जाता है भक्ति का द्वार खुल जाता है और उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है इसलिए इस क्रम से व्यक्ति को अपने धर्म को समझते हुए उसका पालन करना चाहिए और फिर इस प्रकार का है कि जो श्रेष्ठ धर्म है वो विक्र धर्म है फिर छत्रियों को चाहिए कि उनका अनुसरण करें, उनके आज्ञा में उनके अनुशासन में रहें वैश्व का धर्म है की छत्रियों के ब्राह्मणों के अनुशासन में रहे किसी प्रकार से त्रिशूद्रो का धर्म है तो वो तीनों वर्णों के अनुशासन में रहें उनका विरोध न करे जो जो विरोध करेगा वो स्वयं अपनी हान उठाए स्वभावतः कोई ऐसा नहीं की कोई परमात्मा दंड देने आएगा या समाज में कहीं कोई दंड आएगा वो अपने आप ही उसके अंदर एक प्रतीक का क्रम प्रकार को चलता रहता है कि जो व्यक्ति जैसा करेगा उसी प्रकार को तो उसकी दशा होगी वैसे ही उसे परिणाम भोगना पड़ेगा इसी बार बार कहते हैं तो कर्म का सिद्धांत क्या है जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा बबूल का हम से आम कहा तो भाई अब उसने तुम कहो क्या बबू तो बबूल तो काटे तो अब फिर तो तो तो उसमें आम नहीं लगे हम कहा से लगेंगे जैसा किया वैसे ही पाएगा तो जो व्यक्ति जिस प्रकार का जीवन जीता है जैसा करता है वैसा अत्या जैसे बबूल के पेड़ में अपने आप से ही बबूल के लगेंगे म को नहीं लगेंगे ऐसे व्यक्ति जैसा कर्म करेगा प्रकृति के नियम ऐसी उसको उसी प्रकार का परिणाम प्राप्त होता जाएगा तो इसलिए प्रकृति के नियम को समझ करके कैसे व्यक्ति का विकास हो उसे क्या करना चाहिए मोह छोड़ करके उसमें लगना चाहिए भगतमान तो अपना अभिमान छोड़ करके अपना स्वार्थ छोड़ करके उसी का पालन करने में लगना चाहिए धर्म की यही बात भगवान बोल रहे थे गुड़ तो भगवान ये कहते हैं की देवधन जो भूपति भटनाना भगवान कहते हैं चाहे देवता हो चाहे राक्षस चाहे भूपट वी लोग हो भूपति और भट्टनाना और भी कोई बड़े बहादुर लोग हो समबल अधिक हो व बलवाना चाहे हमारे बल के बराबर हो और चाहे हमसे ज्यादा बलवान हो जोरण हमें पचा रहे कोई अगर सामने आकर के युद्ध करने के लिए हमें ललकारता है तो नरण सुखी निकाल हो ही काम उसे सुख पूर्वक लड़े काल भी आ जाए तो भी अलू तमाम के नाम बता दिए देवधन भूपट बोले काल नाम तो नहीं दिया यहाँ कह दिया उनमे से ये क्या है काल भी आ जाए सामने तो भी हम लड़ने से डरेंगे नहीं ये छत्री का धर्म है भगवान अपना धर्म नहीं बताते हैं अपने के द्वारा अन्य सभी छत्रियों के लिए इस धर्म के लिए घोषणा करते है हर छत्री को इसी प्रकार ऐसी चाहिए लेकिन छत्री युद्ध क्यों करता है युद्ध करता है धर्म की रक्षा के लिए न्याय के लिए शासन देश में शासन रहे व्यवस्था रहे उसके लिए युद्ध करता कोई खामखा अहंकार के लिए युद्ध नहीं करता कोई खमख्या दूसरे लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए युद्ध नहीं करता वो शांत व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो अन्यायपूर्वक जीवन जी रहे हैं राष्ट्र समाज को दूसरे लोगों को दुख दे रहे है पीड़ा पहुँचा रहे है ऐसे लोगों को विनाश करने के लिए ये लोग सदा उद्देशित रहते हैं तो कहते हैं छतरी तम भर समर सकाना छत्री शरीर धारण किया और तो समर सकाना मैंने युद्ध ऐसी डरा भागा ऐसी तो कुल कलंकड़ाना तो वो तो छत्री कुल के लिए कलंक हो गया मैंने छत्री से कहा अगर इस प्रकार का हुआ तो उसके लिए अपने कुल के लिए तो वो कलंक हुआ और पावर तो उसके पावर आना और उसके समान पावर भला कौन होगा अब देखो ये इसलिए इस प्रकार की कठोर बात बोल करके इसलिए बोलते हैं जैसे की इस धर्म के सब सुनने वाला व्यक्ति समझने वाला देखो तो उसके मन में छत्रीय प्रभाव जागृत बड़ा अपने उत्साह आ इसलिए इस प्रकार को बोलते हैं कि देखो तो ये छत्री धर्म सही है अब ये शब्द लगभग उसी प्रकार के हैं जैसे गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझा दिया अर्जुन युद्ध करके छोड़ करके भागने जाता था युद्ध नहीं करेंगे इसमें इतने लोग मारे जाएंगे भगवान ने कह दिया अर्जुन से देखो ये जो तुमको युद्ध प्राप्त हुआ है ये बड़े भाग्य की बात है ये तुम्हें प्राप्त हुआ इस युद्ध के करने से तुम्हें तुम्हारे धर्म की रक्षा होगी और तीनों प्रकार के लाभ तुमको प्राप्त होंगे अगर जीवित रह गए तो इस राज्य में प्राप्त होगा अगर मर गए तो तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा और फिर तुम्हारी यशती भी इसी में है युद्ध करोगे तो यदि छोड़ के भाग जाओगे तुम्हारी निंदा भी होगी स्वर्ग भी तुम्हें प्राप्त नहीं होगा जीवित रहे तो तुम्हें राज्य भी प्राप्त नहीं होगा ये सब उन्होंने और तीसरे दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को समझा दिया स्वर्ग द्वारा मतावरतम देखो तुम्हें स्वर्ग का द्वार खुला हुआ मिल गया तुम्हें धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग का अधिकारी है अर्जुन को समझा दिया की देखो इस प्रकार की तुम्हारा युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म अब ये वैसे ही भगवान यहाँ स्वयं अपने आप से बताते हैं कि देखो छत्री के लिए इस प्रकार तो से युद्ध करना उसका परम धर्म है कह स्वभाव न कुल ही प्रशंसी कहते हैं हम अपने अपने स्वभाव से छत्री स्वभाव से यहाँ भगवान कहते हैं कि ये हम अपने स्वभाव जो हमें न कुल प्रशंसी और हम अपने कुल की केवल प्रशंसा नहीं करते स्वाभाविक बात यही है की काल डर प्रगवंशी प्रगवंशी लोग जो है काल से भी नहीं डरते प्रेगेंसी में छतरी प्रेगवेंसी में छतरी लोग छत्री है इसलिए अपने आप को छत्री लोग है इसलिए कहा जाए तो उससे भी मैंने काल से भी, कहा भी, काल भी, सामने आ तो भी निकाल नहीं काल तो सबसे ज्यादा भयंकर काल किसी को छोड़ता नहीं काल सर्व विजयी है सारे विश्व के ऊपर काल जो है उसकी चलती है सबको आ जाता है लेकिन उससे भी कोई लड़ने को तैयार हो जाए काल से भी तो फिर उसके बारे में बड़ा शक्तिशाली है युद्ध आया बड़ा तो कहते काल भी आ जाए सामने तो डरने वाले नहीं तो तो ये बात बात, है ही की गिनाया लेकिन अब वित्त नहीं आया प्रवतन ढोड़ेंगे ये नहीं बोले इस प्रकार ऐसी कुछ हो भी आए अब कहते हैं की अगर जो तुम्हें डराई इसके मानने हमने विंश से युद्ध करना स्वीकार नहीं किया विप्रों से हम युद्ध नहीं करते इस कारण का धर्म यह है कि विप्रों का विप्र यदि छत्री का अपमान भी करे तो भी छत्री अपमान को सहन कर ले लेकिन विप्रों से युद्ध न करे उनका विरोध न करे धड़ा दिखा करे उनको तो। इसलिए कहते हैं की विक्रवंश के अचप्रभुताई श की प्रविताम महिमा क्या है पिप्रवंश की कहते हैं कि अधर हो तुम्हें जो तुम्हें डराई जो बिप्रो को डरता है वो फिर अधर रहता है अब देखो इसमें गुड़ बात आगे जो कहने जा रहे हैं अब इसमें गुड़ बात क्या है पहले तो अभी ऊपर की गुड़ बात ये थी कि ब्राह्मण का, का अपना धर्म है क्षत्रि का अपना धर्म उसको भगवान ने बता दिया अब दूसरा गुड़ धर्म बता रहे हैं, गुड़ राष्ट्र जो है यहाँ पर आता है वो ये है की विप्रो के दर जो डरेगा वो फिर अभय हो जाएगा अभय ता तालमेल नहीं दिखाई देता दिपरों से डरने के माने और अभय हो जाने से क्या संबंध है उसके लिए जुड़ बात यह है कि विप्र के माने है जो शास्त्र ज्ञाता है विप्र की अगर कोई डरेगा तो इसके माने विप्र अपने शास्त्र में जो कुछ धर्म बता लिखा हुआ है उस धर्म का उपदेश करेंगे और जब व्यक्ति उस अपने धर्म शास्त्र के द्वारा विपरों के द्वारा जानेगा और उसे पालन करेगा तो फिर वो अय हो जाए शास्त्र व्यवस्था इस प्रकार की करता है कि जो व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करेगा वो निर्भय रहेगा लेकिन ये अपने धर्म का ज्ञान कहाँ से हो तो ज्ञान का सूत्र जो वो विप्र में अब इस विप्र को अपने देखा स्वामी जी ने क्या किया क्यों वैसे तो चारों का ब्राह्मण छत्री वैसे शुद्र की चारों के अपने अपने स्थान प्रसंसा दी उनके उनके धर्म बता दिए गीता जहाँ जहाँ प्रसंग आया वहाँ वहाँ बोल दिया और और जहाँ जहाँ उनके प्रवचन थे उनमें समय जो है वो हो किसी प्रकार की बात नहीं लेकिन उन्होंने एक रखा कृष्ठ क्लास और उसकी कहा की आजकल जो है वो दुर्बल हो गया है और वो अपना उसने धर्म छोड़ दिया है तो ऐसे कह सकते है कृष्ट क्लास कौन सा है तो वो ब्राह्मणों के लिए संकेत तो ब्राह्मणों के लिए लिखता है लेकिन उन्होंने ब्राह्मण शब्द का प्रयोग पृष्ठ क्लास के लिए नहीं किया है माने इन लोगों ने कहते हैं स्वामी जी कहते हैं कि इन लोगों ने अपना धर्म छोड़ दिया वो कौन छोड़ दिया उसके लिए अपने कारण बने समाज में स्थिति ये हो गई कि अंधविश्वास की बातें करो तो लोग खुश होते हैं। अगर फिस्ट क्लास जैसे मंदिर के पुजारी हो और पूजा करने वाले आएं तो उनसे अंधविश्वास की बातें उनसे कर दो तो वे लोग खुश होंगे और उसकी बात को मान लेंगे तो पुजारी लोगों ने देखा जी बड़ा अच्छा काम है अंधविश्वास की बातें करो अंधविश्वास की उन्होंने बातें करो तुम तो बस एक बार जल चला शंकर जी विधायक बात तुम्हारा सारा काम शुद्ध हो जाएगा जब तो इतना प्रसाद मान्यता कर दो तुम्हारा ये फल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार की बातें जो है उनको सुनाने लगे और लोगों ने कहा जैसे कितना कितना आसान बात है हैं? इतना प्रसाद बांट दे चलो सौ रूपये का प्रसाद बांट देगा कैसे क्या तो तो तो ता, तुम्हारा काम हो जाना चाहिएगा अब ये सब बातें क्या ये अंधविश्वास की बात है पब्लिक को जब अंधविश्वास फ्री लगने लगा और ये पुजारी लोग जब अंधविश्वास ही उनको देने भी लगे उसी प्रकार की बातें भी करने लगे तो जब पुजारियों ने देखा कि भाषण काम यह तो अंधविश्वास की बातें करने में क्या लगता है अब पुजारी कोई शास्त्रों को पढ़े उसके ज्ञान को समझे कि भगवान शंकर किसे कहते हैं परमात्मा किसे कहते हैं भगवान किसे कहते हैं उसकी पूजा क्या है धर्म क्या है धर्म का पालन क्या है उपासना क्या है ज्ञान क्या है उसे कोई मतलब ही नहीं रहता पुजारी लोग अपनी इन सब बातों को तो छोड़ बैठे हैं। उनकी कोई जरूरत ही नहीं उन्होंने अब हुआ कि अंधविश्वासी लोगों के पीछे बीच में अगर कभी बुद्धिमान व्यक्ति भी आए पढ़े लिखे तर्क की बातें करने वाले अंधविश्वास न मानने वाले अगर उनके सामने आए तो पुजारी तो उनसे भी अंधविश्वास की बातें करो और उस व्यक्ति को समझ नहीं आ गए बातें क्या रखा हुआ उसके अंदर क्या होगा वो प्रतिक्रिया होगी कि वो भागेगा कर और अंधविश्वास में तो पड़ेगा नहीं लेकिन उसको सही रास्ता भी नहीं मिलेगा तो बारिश से क्या करता अपने मन से फिर वो व्यक्ति जाकर करके समाज में अपने आते ही तर्क ढूंढेगा लगाएगा कि क्या करना चाहिए कैसे काम बनेगा क्या सही है क्या गलत है ये अपनी बुद्धि लगाएगा लेकिन हर व्यक्ति की बुद्धि सीमित होती उसके तर्क कमजोर होते परिणाम ये होता है की जीवन का सही रास्ता नहीं मिलता जो सफलता उसे मिलने चाहिए उसे नहीं मिल पाती इस तरह से अशिक्षित समाज अंदर अंधविश्वास करके अपना विनाश करता है और जो शिक्षित समाज है वो अपने आप भी अपनी बुद्धि लगा करके कोशिश करता है आगे बढ़ने का और स्वयं अस्फल होता है समाज साफ़ उपेक्षित हो जाता है वह क्या शास्त्र जो जहाँ पर यथार्थ ज्ञान है जहाँ पर समस्त सर्वसंगत ज्ञान है वो हो गया उपेक्षित बस समाज नष्ट भ्रष्ट हो गया अंधविश्वासों से समाज थोड़ी चलता है समाज की रक्षा लोगों के आपस में प्रेम भाव शांति सहयोग विकास भौतिक विकास आध्यात्मिक विकास के अंधविश्वासों से होता है अंधविश्वास में और विश्वास में बहुत अंतर है विश्वास का आधार ज्ञान है शास्त्र का जो ज्ञान है वो उसका आधार विश्वास का आधार है अंधविश्वास का आधार शास्त्र रहें विश्वास का कोई आधार नहीं है जो अंधविश्वास फैलाने वाले हैं उनका अपना स्वार्थ है जो अंधविश्वास को मानने वाले हैं उनका भी अपना स्वार्थ है शास्त्र का और ज्ञान का कई स्थान नहीं है बस ये इसको आपको ध्यान में रख के देखें ये रहस्य है मैंने अपने जीवन का यही भगवान को बताना चाहते है की देखो तो जो विप्रम जो डरता है इसके माने पर वो अभ अभ्य की मैंने उसे अपने जीवन को सही रास्ता प्राप्त हो जाएगा और सही कार्य करेगा अगर ब्राह्मण अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करता, करता, करता है तो अभ्य छतरी छतरी धर्म का पालन करता है तो अभय इसी प्रकार से पालन करता है तो अभ्यो किसी बात का डर नहीं तो कहते है की देखो छ हम लोग तो बिस्तरों से डरते तो है इसीलिए अभय मैंने ऐसा नहीं की ब्राह्मणों ने छतरियों को कोई अभय का मंत्र बता दिया की तुम तो अभय हो जाओगे वो बस यही है कि अभय होने के माने कि हम अपने धर्म को जानते हैं और उसका पालन करते हैं इसलिए अभय रहते है तो इस प्रकार से हो गया कि विप्र बन सके अस प्रभुताई अभय हो जो तुम्हें अब कोई स्थूल बुद्धि से बिल्कुल लौकिक रूप इसको बना दे तो ये भी अंधविश्वास बन जाए विप्रो के पास जाकर के साखे लेनी और बिप्रो से अंधविश्वास स्वीकार करे और बिरा देखो शास्त्र में लिखा हुआ हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा हाँ? अब वो जानता कि क्या कि की तो, तो इससे काम नहीं चलेगा तो यहाँ पे तो तात्पर्य ये है की बिप्र भी बित्र होना चाहिए जैसे बित्र होते हैं वैसे बिप्र का जो धर्म सबसे बड़ा जो जितना ही बड़ा होगा उसका कर्तव्य धर्म भी उतनी महान होगा छोटे के लिए उतनी ज्यादा समस्या नहीं है। जितनी समस्या बड़े के लिए जितना बड़ा उतनी बड़ी जिम्मेदारी उतना बड़ा उसका कर्तव्य उतनी बड़ा उसकी मानता उसका पुष्कर रखनी पड़ती है तो इसलिए ये कहते हैं जो ये, है। ये समाज में सर्वश्रेष्ठ है तो सारे समाज को संगठित बनाए रखना सनमार्ग पर चलाते रहना इन्ही के दर में अपने नहीं की केवल अपने ही पूजा पाठ कर लिए अपने भगवान का भजन कर लिया और ब्राह्मण की न ब्राह्मण तो, तो सारे समाज का संचालक है सारे समाज का नेता है, उसको सन्मार्ग दिखाने वाला नियंत्रण रखने वाला जो उसका धर्म है तो साधारण धर्म उसका नहीं सारे समाज को देखेगा छत्तीस रखे उनको भी सनमार्ग पर लगा दो, तो और छठी लोग अप्रश्राम की तरह से छी लोग ब्राह्मणों को डबाने धमकाने की कोशिश करें तो भी ब्राह्मण उनसे डरेंगे उनको फिर शांत होकर उनको सन्मार्ग पर लगाते ही रहे बताओ कितने दिन काम हो गया लिए हार भी ये कार्य प्रभुता अभय होने रघुपति के उतिक जब इस प्रकार से भगवान की गुड़ बातें सुनी अभी बता दिया की कहा क्या क्या गुड़ बातें थी वो सब जो है उनको परशुराम को धीरे धीरे समझ में आने लगा और क्या हुआ परशु भर के मत के पटल उभरे परशुराम के परशुर की बुद्धि के ऊपर जो पर्दा पड़ा था वो हट गया पर्दा क्या पड़ा हुआ था कि उन्होंने समझ रहे थे कि ब्राह्मण कुछ नहीं होता है छतरी फसल होता जो है जो जीत जाए वही हमसे बड़ा ये अज्ञान का आवरण था वो हट गया हमें उन्हें विपृत्व की बहिमा समझ में आई विप्री सबसे श्रेष्ठ है और ये ब्राह्मण धर्म जो हमने इस प्रकार से स्वीकार छत्तीस धर्म जो हमने अभी तक स्वीकार कर लिया था ये आपत एक होता, एक आपत धर्म धर्म धर्म धर्म एक एक होता, होता। के माने क्या? तो है, लेकिन समस्या कभी आ जाए तो छतरी का तो हो गया लेकिन इसके माने ये नहीं कि वो छत्रियों को ही श्रेष्ठ मानने लगे और सदा के लिए छत्री धर्म सदा के लिए स्वीकार कर ले ब्राह्मण धर्म को छोड़ दे आप धर्म कार्य नहीं कभी बीच में कहीं इस प्रकार की समस्या आ जाए तो आपद धर्म के रूप में वो तो युद्ध भी कर सकता है लेकिन युद्ध करने के बाद ये समझ ले हमें ये कैसा काम करना पड़ा हमें अपने स्तर से उतर करके नीचे का काम करना पड़ा अठर आ जाओ अपने स्थान पर जैसे आपद धर्म कहते हैं तो इसलिए है आपद धर्म के मानते कोई श्रेष्ठ धर्म आपद धर्म नहीं होता आपद धर्म जब होता है तब तो वो अपने से नीचे स्तर का धर्म आपद धर्म कहलाता है ब्राह्मण के लिए छतरी कार्य आपद धर्म हो सकता है छत्री के लिए वैश्यत्व तो का कार्य आपद धर्म हो सकता है छत्री के लिए जी का कहीं नहीं मिले तो चलो वैश्य का कार्य करो। ये कर इसी प्रकार से वैश्य के लिए शुद्धत्व तो का कार्य आपद धर्म है। शुद्र के अगर अपना काम व्यापार धंधा खेती चाड़ी ये सब व्यवसाय न चलता हो न कुछ कर पा रहा हो तो चलो कहीं नौकरी कर दोके लिए आप धर्म लेकिन वो सदा नौकरी करता रहे है कर में तो आपद धर्म नहीं उसने अपना धर्म ही छोड़ दिया ये नहीं इस प्रकार का आपद धर्म क्या है तो तो तात्पर्य भगवान का ये था भगवान राम का कि तुमने एक समय आया इस प्रकार का जबकि क्षति का कार्य स्वीकार किया और तो तुमने किया भी ये तुम्हारे लिए आपद धर्म था लेकिन अब उसी को लेकर तुम अपने आप को महिमा मान समझने लगो ये ठीक नहीं है अब तुम्हारे लिए यही है कि तुम अब छोड़ का कार्य छोड़ो और अपने ब्राह्मण के धर्म में बिप्र धर्म में आ जाओ उसी में तुम्हारी प्रतिष्ठा है तो उसी में तुम्हारा सम्मान है और तुम्हारे जो तुम्हारा सम्मान और पूजा हो रही है हम कर रहे है आदर दे रहे है आपको वो तो तुम्हारे विपृत्व के कारण ऐसी दे रहे है तब तो परशुराम जी बोले उनसे की जब बात उनको समझ में आ गयी तो लगा इसके माने ये है साधारण व्यक्ति नहीं है उनकी गंभीर बात मन में आ गई थी तो कहते राम रमापति आरोप लेने कहा की भगवान आप रमापति का धन हाथ में लो रमापति विष्णु भगवान का धनुष ये है हम आपको दिखा रहे हैं इसको आप ले, ले। और खनो मिटर मोरू संदेह अब इस लो इसको खनचो चलाओ तो हमारा संदेह मिल जाओ संदेह तात्पर्य उसके पीछे कथा फिर ये बात कहाँ से आ गयी तात्पर्य कहते हैं कि तो ने अपने बचपन में जब युद्ध विद्या सीख रहे थे प्रारंभिक काल में ये इत्यादि नहीं किए थे उसके पहले उन्होंने जब शास्त्र इत्यादि को मारने आने के पहले की वाली बात जब उन्होंने अपने शस्त्र सीखना था ये चलाना तब तो उन्होंने शंकर जी की सेवा की गंगमाद पर्वत आरोप वहाँ पर बड़ी तपस्या की और बड़ी वहाँ तपस्या करने आरोप शंकर जी को जब वो उन्होंने शंकर जी उनको प्रकट हुए और उनको धन चलाना सिखाया तो ने सीखा लेकिन परशुराम भी बड़े शक्तिशाली थे परशुराम जो धन बनाया जाए और परशुराम जी को दिया जाए और जो चलाने का हो इतनी जोर की डोरी खींचे से वो तो कल टूट जाए ज्यादा देर चले नहीं दो चार दिन से ज्यादा उनका धन्य चले नहीं तो दूसरा धनुष लाओ तीसरा धनुष लाओ बहुत धनुष टूट गए तो शंकर जी ने कहा अच्छा बड़ी ताकत है तो जो हम तुमको धनुष देते हैं तो शंकर जी ने अपना यही भगवान ने धनुषा वो धनुष दिया ने अपना किनार परशुराम ने जब वो लिया तब तो उनको उसके ऊपर डोरी खींच नहीं सकती अब पता लगा परशुराम को क्या धनुष भी ऐसे होते हैं हम तो बहुत तोड़दारे है बहुत दो धोनी धनुष तोरी लड़का असर तीन गुसाई मानी ये मतलब नहीं परेशान जी लक्ष्मण जी ने धन्य तोड़ दिए तो तो तो तो तो तुम कभी नाराज नहीं हुए जब तुम्हें पल्ला पड़ा नहीं पड़ खी याद करो उस समय उनको परशुराम को धनुष विद्या कौन सा धनुष तू मिले शंकर जी ने कहा देखो तुम तपस्या करो भगवान विष्णु की आराधना करो और इनसे धनुष को प्राप्त कर जो दधीज के हड्डियों से बने थे वो कहते दो धनुष बने थे एक बज्र बना दो धनुष बने एक धनुष शंकर को मिला और दूसरा विष्णु भगवान को मिला तो जो विष्णु भगवान को धनुष मिला तो परशुराम ने तपस्या के द्वारा विष्णु भगवान से वो प्राप्त किया सारा वही धनुष उनके पास अभी तक था जी के पास और उसी से भी अपने युद्ध करते रहे उसको चलाते रहे विष्णु भगवान ने कह दिया तुमने तपस्या की भाई हमारा अवसर हमारे पास ही रहेगा लेकिन तुम अपने काम भर के लिए हैं? जब है जब तक तुम्हारी जरूरत है ये दूध करने की तब तक के हम तुमको दिए देते है ले जाओ लेकिन उसके बाद जब हमारा अवतार होगा तुम्हारा कार्य संपन्न हो जाएगा तब इसके बाद ये धनुष हमारे पास अपने आप चलाएगा बस अब देखो फिर उसके बाद जब ये बात हो गयी तब परशुराम जी को याद आया कहा की मालूम पड़ता है कि हमारा जीवन काल का जो कार्य हमारे थे वो तो सब पूरे हो गए अब हमें कुछ करने नहीं है और ये भगवान ने ही अवतार ले लिया है नहीं तो ऐसी बातें जैसे बोलने वाले भगवान राम थे और इतनी बूढ़ बातें बोलने वाले थे और हम इतना इनको इनको इतना ललकारते रहे लेकिन फिर भी युद्ध करने अभी तक क्या देखते रहे कि जो छत्ती को ललकारते तो वो ये लड़ने को तैयार हो जाता भगवान राम लगने को तैयार नहीं हुए लक्ष्मण लड़ने को तैयार ही नहीं हुए तब इनकी बुद्धि समझ में आया कि वैसे छतरी नहीं जैसे दूसरे छतरी थे अन्य छतरी लोग ऐसे थे जो अपने इस धर्म को नहीं पहचानते थे कि तो हमें ब्राह्मणों से नहीं लड़ना चाहिए वो छतरी उनसे लड़ते रहे और मार खाते रहे ये ऐसे छतरी है जिनको पता है कि हमें ब्राह्मणों से नहीं लड़ना है तो परशुराम जी को समझ में आ गया उसके माने है ये ये साधारण छत्र नहीं है तो तब इनकी बुद्धि जो है इनकी इनकी बात समझ में आई तब इन्हों ने जब अपना धनुष दिखाया उसी के लिए संदेश दूर करने के लिए तो फिर उन्होंने अपना जैसे हाथ में सारे धनुष लिए तो दिखाया उनको तो जैसे दिया तो क्या हुआ दे तो चाप चाप आप चली गए माने देखो ये वो तो धनुष भी जो है। वो अपने आप हाँ भगवान राम की तरफ सटाक से चल दिया भगवान ने हाथ पर फैला उनके हाथ में आ गए और दूसरे के हाथ जा नहीं सकता और कहीं इस युद्ध करते रहे कहीं हुआ परशुराम के पास रहना था और कहीं दूसरे के पास साथ देते आज चापे आप चले गए गय परशराम मन विस्मय भयू तब आश्चर्य हुआ परसुराम जी के विष्णय हुआ मैंने वो स्मरण जो उनको पहले जो विष्णु भगवान ने कहा था वो उनको याद आ गया और आश्चर्य हुआ इसके माने कि हम अभी तक जो इतनी अनुचित बातें बोलते रहे वो हम किनसे बोल रहे थे ये उनको सुनना है तो कहते है जाना आराम प्रभाव तब कुल प्रफुल्लित गात परसुर ने तब भगवान राम का राष्ट्र समझा क्या प्रभाव है ये भगवान विष्णु के अवतार है नारायण है ये तो उनका शरीर कुलपित होगा भगवान को प्राप्त करके जोर पाए बोले वचन हृदय में प्रेम अमार फिर तो उनके हृदय में भगवान राम के प्रति प्रेम जागृत हो गया और जो है उनसे हाथ जोड़ करके बंदना करेंगे आगे की कपाइ प्रार्थना है जो प्रसार भगवान राम ऐसी जय रघुवंशन जय बन भानु हन के कुल दहन प्रसानु जय सुरप्रधे नुिती जय मदोहारी विनयशील करुणा गुण सागर जयति बचन रचनागर सेवक सुखद सुख संगा जय शरीर शरी छवि कोटिय नंगा कहू तो का एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हिंसा अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता क्षमा क्षमा मंदिर दुर्भ्रता कही जय जय जय रघुकुल भगपति गये पही तपहे तू अपय कुटिल मही पटिराने जहाँ कहावन दीघी बिंदगी प्रभु पर से नारी सब मिट्टी मोह मै सूल की की की जय जय जय परशुराम जी जैसी प्रार्थना भगवान से करते हैं वो वैसी ही है जैसे परसुराम का अनुभव है जो इतनी देर में जो उनको अनुभव प्राप्त हुआ वैसी ही प्रार्थना भी करते हैं जय रघुवंशन भानु आप सूर्य में भी सूर्य के मान सूर्य वंश कमलों का बन उसमे आप के समान पैदा हुए धान के समान सूर्य के समान है सूर्य वंश को प्रसन्न करने वाले है उसे तो आनंदित करने वाले है विकसित करने वाले हैं जैसे कमल फैलते हैं सूर्य के प्रकाश में जैसे सूर्य वंश का विकास करने वाले है फैलाने तो तो वाले हैं। है। तो गहन धनु कुलसानों और घोर राक्षसों के कुल को जला करके भसन कर लेने के लिए समान है अग्नि के समान धहन जला देने के बाद आप जो हैं सारी निशाचरों का बध करेंगे अब समझ गए परसुरान जी कल इसके बाद भगवान राम ने अवतार लिया है वो परसुर ने कहा हमारा तो काम दस छत्रियों से धुलना अब इनका काम है निशाचरों से धुलना अब जो निशाचर रह गए हैं उनको सबको मार करके यही समाप्त करेंगे इसलिए कहा निशाचरों का वध करने के लिए आपने उतार लिया है तो आप सब समाप्त करिए जय स्वर विप्र और कहते हैं आपकी जय हो और इन तीनों के लिए भगवान ने उतार लिया देवताओं के लिए विप्रों के लिए धैन की रक्षा के लिए धैन धर्म का प्रतीक है धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने उतार लिया विप्रों की रक्षा के लिए उतार लिया जिससे कि धर्म विप्रों की द्वारा ही धर्म की रक्षा होती है फैलता है और देवताओं की रक्षा के लिए भगवान ने उतार लिया के देवों को देवत्व धर्म के बल पर प्राप्त होता है तो तीनों का संबंध धर्म से ही है गौ हो गई धर्म का प्रतीक हो गए धर्म के धारण करने वाले और प्रचार करने वाले धर्म की रक्षा करने वाले तो द्विप्रो की भगवान रक्षा इसलिए करते हैं कि धर्म की रक्षा बनी रहे और फिर देवता क्या है माने स्वर्ग लोक में देवता कैसे प्राप्त होता है जो लोग इस जीवन में धर्म का पालन करते हैं अगर उनको परमात्मा की भक्ति और ज्ञान न आवे तो धर्म के बल पर वो स्वर्ग पहुँच जाते हैं और तो स्वर्ग में बात करने वाले देवता है तो देवताओं की भी रक्षा हो तो धर्म की रक्षा से देवताओं की भी रक्षा इस प्रकार से तीनों के संबंध धर्म से है और भगवान ने इसी धर्म की रक्षा के लिए अवतार दिया रामायण भी तुलसीदास में कह दिया तो गीता में भी कह दिया भगवान वहाँ पे तो दोनों जगह लेते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान अवतार लेते हैं जब जब हो धर्म का हानि बाणी श्रद्धांवी तो भगवान का उद्देश्य क्या है अवतार का कि धर्म की रक्षा अच्छा होनी चाहिए धर्म बना रहेगा तो कोई भगवान का अपना फायदा नहीं धर्म बना रहेगा तो उससे समाज का फायदा सारा समाज शांति प्रसन्नता पूर्वक रहेगा अपना विकास करता रहेगा धर्म जब जब व्यक्ति अपने अपने धर्म को छोड़ देते हैं तब अपना भी विनाश कर लेते हैं और समाज का भी अहित करते हैं धर्म के हान हो जाती है तब तो ये समाज रहने योग्य ही नहीं रह जाता ये जैसा हो जाता जीवन जीना मुश्किल हो जाता है इसलिए भगवान धर्म की रक्षा के लिए करते हैं तो जय सुर जय मद मोह कोह भ्रम और आप मद मोह को इन सब के हरण करने वाले थे तो ये तो परस हरण हो गए तो आपने आप समझ गए कि देखो भगवान राम ने हमारे मद को दूर कर दिया मोह को दूर कर दिया हमारे श्रोध को दूर कर दिया हमारे भ्रम को दूर कर दिया अब आप ध्यान देखो सब पूरी पिछली बात को सारो बातें जो हैं प्रशांत जी की जो है वो खत्म हो गई अब यहाँ पर आ करके जो वो बोले थे भगवत के धनुष धन की गाज के ऊपर ये सब चढ़े थे उन्होंने ये भी चढ़ा था भगुपत के गर्भ गरुआ धनुष टूटा तो उसके साथ ये सब डूबे तो परशुराम जी का भी ये गरम गड़वाही और ये मत अब डूबा इसलिए धनुष के टूटने की कथा यहाँ आकर के खत्म होती है जहाँ परशुराम जी का संवाद पूरा होता है अभी तो धनुष टूटा तूट था तो देखने में तो ऊपर धनुष टूट गया था लेकिन धनुष के टूटने के साथ जैसे जहाज डूबता है तो उसके जहाज में बैठे हुए लोग डूबते हैं तो वो डूबते डूबते डूबते डूबते अंत में कौन डूबा है भगवत के गर्भ गड़वाई अंत में वो भी डूब रहा है तो पराम स्वीकार कर ये लिया ये गया हमारा मदमोह भ्रम ये सब दूर हो गया विनय शिव करुणा गुण सागर और ये भी देख लिया की भगवान कैसे है करुणा और, और गुण इनके आगर है सागर माने ये सब सब भगवान में ये सब गुण कूट कूद करके कर भरे हुए जिनका की अंत नहीं है इतने बिनय भगवान कि उनके सामने इतना ज्यादा परशुराम जी ने कटवचन बोले इतना ललकारा ले लेकिन भगवान राम ने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी अब इनसे ज्यादा भगवान राम से विनम्रता कौन होगा अब बताओ ये विनम्रता ज्यादा श्रेष्ठ गुण है हा? कि अगर कोई ललकारे तो उससे साथ लगने को तैयार हो जाए वो श्रेष्ठ गुण है व्यक्ति अपनी बुद्धि से जब फर्क लगाएगा तब सोचेगा अगर कोई लड़का रहेगा तो भाई हम कब तक शांत रहे और शास्त्रीय क्या है कि हमें अपना नहीं चाहिए। ये शास्त्र ही बताएगा व्यक्ति अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता इसलिए शास्त्र की आवश्यकता पड़ती ऐसी बात है ऐसी बातों की विनय और शील शील के मान्य जो है उसका व्यक्ति का जो गुण और भी गुण जो है उसके है बड़ो के सामने आदर पूर्वक उनके सामने बात करना छोटे के साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार करना सम्भाव लोगों के साथ में प्रेम भाव रखना ये सब सील के लक्षण है सबके साथ में सद व्यवहार होना अपने से किसी अन्य व्यक्ति को कठिनाई न हो कष्ट न हो दुख न पहुंचे, पीड़ा न पहुंचे, ये सब सील के लक्षण है शील एक बहुत व्यापक गुण है बहुत बात था था था। है उसने आप शील निधान दी और फिर करुणा करना महान हो करना माने दूसरे के दुखों को देख करके उनको दूर करने वाले आप हो उनके ऊपर दया करने वाले हो और गुण सागर और भी जितने भी सदगुण है उन सबके भंडार आता ही हो अब इस बात को जैसे कथा पढ़ते हैं तो उसमें समझो कि भगवान राम नाम की एक व्यक्ति है और उसमें ये सदगुण है एक दृष्टि यह देखने की चलो ऐसे देखते ऐसे देखो लेकिन दूसरी दृष्टि यह है की जिसके हृदय में परमात्मा आता है परमात्मा की उपासना करोगे तो हृदय में परमात्मा के स्मरण आएगा परमात्मा का स्मरण आएगा तो धीरे धीरे परमात्मा हृदय में व्यक्त होगा जब परमात्मा हृदय में व्यक्त होगा तो ये गुण उसके अंदर आ जाएंगे मैंने परमात्मा ही इन गुणों के रूप में हृदय में आकर के बात करता है इसलिए इनको समझू की परमात्मा ऐसी ये सब गुण अध्यम में है कोई अलग बातें नहीं है पर जय पे वचना रचनागर और फिर कहते आपकी जय हो आपकी वचन रचना बड़ी ही अद्भुत है नागर मन कुशल हैं। आप बोलने में और शब्दों की योजना बनाने में इस प्रकार के बड़े ही कुशल हैं। अभी उसकी भी कुशलता देख ली कि भगवान राम ने जो कुछ परशुराम से कहा तो अब परशुराम ने उसको समझ में आया की जो इस प्रकार ऐसी हाथ जोड़ रहे थे विनम्रता कर रहे थे या जो कुछ बोल रहे थे वो सब उसके पीछे तो कैसी सुंदर इनकी बात रचना थी बहुत अच्छा इन्होंने शिक्षा दी बहुत अच्छा उपदेश दिया ये बात अब उनकी समझ में आई सेवक सुखद और कहते सुबग सहते आप सुख देने वाले हो अब उनके सुंदर स्वरूप वर्णन करते हैं कि आपका शरीर बहुत ही सुंदर है सुभग सबंगा सब आपके सब सत्यांग से, से लेकर के कह बड़े सुंदर सब हो जय शरीर शरी छवि कोटी अनंगा और आपके शरीर की छवि तो कोटी अनंग के समान है अनंग मन काम कोटियों काम के समान आपका शरीर सुंदर बड़े ही सुंदर स्वरूप आप लोग हम देख रहे हैं और करो का हम, हम एक प्रशंसा हम एक मुख ऐसी आपकी क्या प्रशंसा करें <coughs> तात्पर्य की हजार हजार मुख से विशेषनाथ आपकी प्रशंसा करते रहते हैं तो भी आपकी प्रशंसा नहीं हो पाती की तो भला एक मुख से हम क्या करेंगे जय महेश मन मानस अहंसा और आप जो वो शंकर <coughs> जी के हृदय रूपी मान में हंस की तरह से विचरण करने वाले हो मन शंकर जी सदा आपका ध्यान करते हैं और आप शंकर जी के हृदय में सदाबाश करने वाले हो हुं? अब उनको समझ में आया तो देखो अभी ये समझ रहे हैं कि हमारे शंकर जी के जो गुरु के शत्रु जो हमारे गुरु का शास्त्र भी शत्रु हमारे है, तो जो हमारे आराध्य देव दे है उनके हृदय में बात करने वाले उनका भी दान करते रहते हैं वो ये भगवान राम है अब तो ये बुद्धि समझ में आई तब भगवान राम के प्रति महत्व बुद्धि जो उनकी थी अब उत्पन्न हुई समझ में आई ऐसे भगवान है तो अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता अब क्षमा मानते है कहते देखो अभी ज्ञान नहीं था हमारी समझ नहीं थी हमने आपको पहचाना नहीं तो हमने बहुत अनुचित बातें आपसे कही कठोर बातें बोलते रहे उनको निंदा करते रहे इनके क्रोध <coughs> करते रहे इनके ऊपर कहते क्षमा क्षमा दो भाता अब भगवान राम से ही नहीं लक्ष्मण जी से भी बड़े लक्ष्मण जी से भी अनुचित बातें कही थी तो उनसे भी क्षमा मानते तो कहते हैं दो भ्राता दोनों भ्राता क्षमा करे क्षमा मंदिर क्षमा करने वाले क्षमा <coughs> करने वाले जानते हैं आप कि जो आपसे विरोध करेगा <coughs> तो अज्ञानी होगा वही विरोध करेगा तो जो लोग जो ये व्यक्ति जानते हैं कि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है अज्ञान के कारण कर रहा है तो उसके ऊपर लोग कुपित नहीं उसको जो जानते है जानते अज्ञान के कारण ऐसा ज्ञान होगा तो ऐसा नहीं करेगा इसलिए उसको ज्ञान देने का प्रयास करते हैं बजाय उसके गलत काम आरोप सुपुत्र नहीं होते ये नहीं। तो इसलिए कहते हैं आप हमारे क्षमा मंदिर हैं आप हमारे ऊपर क्षमा करें हमको क्षमा करें जो हमसे गलती हुई तो जो कही जय जय जय रघुकुल केतु बार बार रघुकुल केतु की जय हो रविवीर की जय हो भगवान राम की जय हो इस प्रकार ऐसी बोलते हुए परेशान जी कर वहाँ ऐसी उनको जयकार करते हुए चले अब जय जयकार तो बहुत बोली भगवान राम लेकिन परशुराम जी रहे जो है वो भगवान राम को उन्होंने प्रणाम नहीं किया है क्यों क्यों स्वयं रहे स्वयं आगे हम बीत रहे जित रहे छत्री महिमा जरूर की भगवान ही है पूजनी है जय जयकार सब हुई लेकिन उनको अपना व्यक्त का जो है बोध हो गया और उसके बाद चले गए भ्रभुपति गए बने कपि हेतु ब्राह्मण का क्या काम उसका तपस्या उसका बल है परेशान भी अपने तप के द्वारा विपरत प्राप्त तो करने की कोशिश कर रहे थे। अभी उनका विपरत जो है खंडित हो गया था क्षत्रिय तो बचे और फिर विपरत जागृत हो आत्मबल फिर उनमें आगे अपनी जो महिमा उनकी ग्रह उनको फिर समझ में आ गए उसके लिए तपस्या करने के लिए परेशान है तो मनी ये मार्गदर्शन शास्त्र कहना चाहता है की भाई कोई कहे की अब जमाना बदल गया अब क्या बतावे हम ब्राह्मण वंश में पैदल जरूर हुए लेकिन कोई ब्राह्मण की कोई कहनी फैनी हमारी कुछ है नहीं और हम जो है ब्राह्मण जैसा कुछ हमारा है नहीं तब नहीं है तो तपस्या करो शास्त्र जैसा फिर भी प्राप्त होगा बहुत बिना तपस्या के नहीं होगा और तब के माने क्या है, है? क्या तपस्या करें कि धूप में बैठे रहो ऐसी तपस्या नहीं शास्त्र तपस्या भी बताता है तो देखो तपस्या क्या है जैसे एक बालक है विद्यालय में पढ़ने वाला है उसकी तपस्या क्या है जो बालक तपस्या करते हैं वो प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं, प्रथम श्रेणी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं जो तपस्या नहीं करते वे खुले गए जाते हैं हो जाते हैं तो क्या तपस्या करते हैं सब बालक लोग अब देखो वो लोग क्या कह दुष् में नहीं पढ़ते खाने पीने के चक्कर में पहने खेलने के चक्कर में नहीं पढ़ते अपनी किताबें देते पढ़ते याद करते हैं उनको सबको जो उनकी यही तपस्या है <स्था> इसी प्रकार से जो व्यक्ति को जब ब्राह्मण है तो उसका काम शास्त्रों को लो बेटो को पढ़ो को पढ़ो गीता को पढ़ो उनके शास्त्रों को समझो और तो ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करो ये तपस्या है <स्था> और उसके साथ जो है ये घूमने खाने में खेलने खाने में बातचीत में निर्थक निंदा स्थिति में इन समय नष्ट मत करो वही समस्या मौन तपस्या है चिंतन भी तपस्या है स्वाध्याय की तपस्या है ईश्वर पर की तपस्या है जब तपस्या है ध्यान भी तपस्या है ये सब करो ये सब है तो इनके सब जो करेगा उसने तो आ जाए, उसका खोया हुआ प्रत्यव से तो प्राप्त हो जाए तब तो भगवती गए बने कप हेतु अब कहते हैं अपटिल मितानी अब वहाँ ये सब प्रशांत जी तो चले लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है आगे की कथा सुनो राजा लोग ये सप्तमाशा तो देखते रहे जब जी आए और सब लोग डर गए तब तो राजा लोगों ने कहा यह अच्छा हो गया चलो अब इनकी खबर देंगे तो बड़े प्रसन्न हुए थे, थे पे। अब फिर जहाँ परस चले गए और देखा कि परसान जी जिनकी जय जयकार बोल करके गए हैं भगवान राम की तो फिर उनको अपने आप ही अपने भीतर डरने लगा वे जो इनसे लड़ने को तैयार थे वो तो आप जान गए कि जिन परशुराम से हम खरखर हैं, वो तो परशुराम जी भी इनके सामने अस्त छोड़ गए इनके तो समर्पण कर गए मे गए समर्पण कर गए तो फिर अब हम कहा किससे हो हम अहंकार अपना दिखाने युद्ध करें इतनी बात फिर उनकी समझ में आ गई। इसलिए अपभ कु नहीं कुटेने एक भय होता है एक अपय होता अपय के माने है जब किसी दूसरे कारण से घूम करके भय प्राप्त हो तो अपय सीधा सीधा भय हो तो भय अगर कोई सामने शक्तिशाली लोग खराब मान हुए, तो तो भय और भय तब ये है कि की डर, ये अपने भय इस प्रकार के करते रहते हैं। भय का अब सीधे भगवान राम उनको कोई डराने धमकाने वाले मारने के लिए नहीं आने वाले है लेकिन फिर भी उनको डर लगता है कि हमने बहुत अंशित बातें कही है और बहुत हम अल्लाह ग अब हमारी खबर न ली जाए कहीं किस डर डर रहे और जहाँ जहाँ कायर कहीं पराने और जो उनमें से कार्य लोग थे तो वो जहा तहाने वाने भाग गए अब आगे रुकने की जरूरत नहीं है पलायन करना माने पलायन पलायन करके भाग गए माने छिपे छिपे भाग गए भाग गए माने कह के नहीं गए पर जनक जी के पास आते कि महाराज हम आए थे उसमें अब हम दिखा चाहते हैं चलेंगे कहते नहीं।, नहीं हुआ वही इन पीछे जहाँ बैठे थे पीछे भाग गए चर्चा देवन दीजनी प्रभु पर बरसाई थू अब बस अब क्या होता आकाश में देवता लोग फूलों के बताने लगे और नगारी बाजी बजने लगे मानो फिर विजय हो गयी धनुष टूटा तो विजय हो गई अब देखो कृष्ण यज्ञशाला में भगवान राम आए तो फूलों की वर्षा होने लगी देवता लोग जो प्रसन्न हो गए सीताजी यज्ञशाला में आई तो फूलों की वर्षा हो गई देवता प्रसन्न हो गए धनुष टूट गया तो देवता लोगों ने फिर पूरा काफी ढेर फूल थे है? उनके बाद हर बात फिर वो कुल बसाते जाते हैं सीता जी ने जयमाला पहना दी भगवान राम को कुल फूल बरसा दिए अब थोड़े बचे कुल अब उनको क्या किया जब प्रसाद और जो ये सब ये सब लोग हैं ये राजा लोग भाग गए तो तब तो तो देवता ने फिर फूल बरसा दिया देवन दी दुनु भी प्रभु पर बरसाई को भगवान पर खुद बरसने लगे भाग्य लगे हर से नारी सर मिटी मोरू में बस नगर के सब स्त्री पुरुष सब प्रसन्न हो गए और मोह में शूल मिटी के माने धनुष यज्ञ का जो ये कार्य संपन्न हो गया मोरू की धनुष अब टूटा पर उसके कारण होने वाला जो सूर्य था मोह के कारण वो अब खत्म हुआ सूर्य माने पीला पहुंचाने वाला पीड़ा देने वाला चुभ रहा था जो अभी तक मोह जब तक मोह रहता तब व्यक्ति के हृदय में पीड़ा पहुँचाता रहता कांटे की तरह चुभता रहता अब खत्म हुआ मोह अब शांति हुई शब्द प्रसन्न हो गए तो ये समझे लगता है कि मोर के साथ में शूल है और जहाँ वो मिटा तहाँ हर्ष पुनर्मार प्रसन्न होगा फिर जीवन का बस यही एक राह के साथ रखा की जब तक मोर में पड़े हैं तब तक आप दुखी रहेंगे मोर समाप्त हो गया तो हर्ष ही हर्ष रहे फिर कहीं कोई दुखता का कोई कारण नहीं सब प्रकार से प्रसन्नता है नान्याघुदय मदीय सत्यं बदम से भवान सिंहत्मा भक्ति प्रियुपूव निभामे काम देश रही कुरानु संचराम जय राम जय जय राम, जे राम।, जे राम।